कवितावली दरकांड लोग कह अर कहो जनखोटुखरो खो टुखरो को रावरी राम बड़ी लघुता जसमेर भयो सुखदायक ही को क यह हान सहो बल जाओ कि मोह करो नि को आरोन धरो धनुषायक ही को लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि खोटा या खरा मैं श्री रामचंद्र जी ही का सेवक हूँ हे राम इससे आपकी तो बड़ी तोहन हुई परंतु तो आपके सरे स्वामी का सेवक होने का जो यश मुझे प्राप्त हुआ वह मेरे हृदय को तो सुख देने वाला ही है मैं बलिहारी जाऊँ अब या तो आप इस हानि को सही अथवा मुझे ही अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए अपने हृदय में विचार कर और मेरे लिए हितकारी जान कर ऐसा ही कीजिए जिससे मैं आपके धनुषधारी रूप का ही ध्यान कर सकूं, अर्थात आपको छोड़कर किसी और पदार्थ की ओर मेरा चित्त ही न जाए आप आप को कुयु गो की रुज नाम रट है तुलसी सुख है जग जान की नाथ पढ़ाय सोई है खे दुख है न घट जो रघुबीर बढ़ायो हो तु सदा खर को सवार तिहारी तिहार चढ़ायो मैं स्वयं अपने को अच्छी तरह जानता हूँ हे राम मैं तो आप ही का रचा और बढ़ाया हुआ हूँ यह तुलसीदास सुगे की भांति नाम रखता है उस पर संसार यही कहता है कि यह स्वयं भगवान जानकीनाथ का पढ़ाया हुआ है। है, है इसी का मुझे खेद किंतु वेद कहता है कि जिस मनुष्य को रघुनाथ जी ने बढ़ा दिया वह कभी घट नहीं सकता मैं सजा से गधे पर ही चढ़ने वाला अत्यंत निंदनीय आचरणों वाला था आपके नाम ने ही मुझे हाथी पर चढ़ा दिया है अर्थात इतना गौरव प्रदान किया है छार संवारियो गारो भयो पंच में पुनीत पच्छुपाई कहे हों तो सो तब तैसो अब अधमाइक के अधिके पेट भरो राम रावरो गुण गाई कहे आपने निवाजे की पैके जयलाज महाराज मेरी ओर हेरी कह न बैठिय नियहू को, को रुखलाई कह आपने मुझ धूल के समान तुक्ष प्राणी को संभाल कर पहाड़ से भी भारी गौरवान्वित बना दिया और आपका पवित्र पक्ष पाकर मैं पंचों में बड़ा हो गया मैं तो अपनी अधमता में जैसा पहले था वैसा ही अभी भी हूँ हे राम बस आपका ही गुण गाकर पेट पालता हूँ परंतु हे महाराज आप अपनी कृपा की लाज रखिए और मेरी ओर देखकर क्रोध करके न बैठ जाइए हे कृपालु सर्प के बालक को भी पाल पोस कर नहीं मारना चाहिए और न विष का वृक्ष भी लगाकर उसे काटना चाहिए वेद पुरान पुराण गान जान न विज्ञान ज्ञानु ध्यान धार न समाज साधन प्रवीनता नाहीन विराग जोग जाग भाग तुलसी के दया गान हो पाप ही पीनता लोभ मोह काम कोह दोष तो कोस मोसो कौन कलहु जो सीख ले मेरी यही माँ मलिनता एक ही भरोसो तो राम रावरु कहावत हों रावर ही दयालु दीन बंधु मेरी दीनता मैं न तो वेद या पुराणों को गान जानता हूं और न विज्ञान अथवा ज्ञान ही जानता हूं और न मैं ध्यान धारणा समाधि आदि साधना में प्रवीढ़ता ही रखता हूं तुम तुलसी के भाग में वैराग्य योग और यज्ञादि नहीं है मैं दया और दीनदान में दुर्बल हूँ अर्थात दान और दया से रहित हूँ तथा पाप में पुष्ट हूँ मेरे समान लोभ मोह काम और क्रोध रूप दोषों का भंडार कौन है कलयुग ने भी मुझसे ही मलिनता सीखी है हाँ एक ही भरोसा मुझे है कि मैं आपका कहलाता हूँ आप दिनों के बंधु और दयालु हैं मेरी यह दीनता है रावरो गुण गाम गावरो रोटी बह हो पाओ राम पावरी ही कानी हो जानत जहान मन मेरे गुमान हो गुमान बढ़ो मानो मैन दूसरो न मानत न मान्य हो पाचकी की प्रति बिना भरोसो मोही अपनोही तुम जो हो तब ही पैजानी हो गढ़ी गूढ़ी ठेली छाली कूद के सी भाई बाते जैसी मुख कहो तैसी जब आम हे राम मैं आपका कहलाता हूँ और आप ही का गुण गाता हूँ और हे रघुनाथ जी आप ही के लिहाज से मुझे दो रोटियाँ भी मिल जाती है संसार जानता है और मेरे मन में भी बड़ा अभिमान है कि मैंने दूसरे को न माना न मानता हूँ और न मानूँगा मुझे न पंचों का ही विश्वास है और न अपना ही भरोसा है मैं गढ़ गुड़ और छील कर पर चढ़ाई वैसे ही जब हृदय में भी ले आऊंगा तब समझूंगा कि आपने मुझे अपनाया है विचार विचार विगत कलिमल को निधान है राम को कहाय राम बेच बेच खाई सेवा संगति न जाय पाछले को उपखानु है देव तुलसी को लोक भलो भलो कहता को दूसरो नहे तो एक नी के निदान है लोक रीत विरित बिलोकियत जहां तहां स्वामी के सदेह स्वान्न हु को सम्मान है जिसकी बोली में विकार है करनी भी बहुत बुरी है तथा मन भी विवेक शून्य और कलिमल का भंडार है जो श्री रामचंद्र जी का कहलाकर नाम को बेज बेच कर खाता है और जैसे कि पुरानी कहावत है थेवा और सत्संग में प्रवृत्त नहीं होता उस तुलसी को भी लोग ढला कहते हैं इसका कोई दूसरा कारण नहीं है केवल एक निश्चित हेतु है यह प्रसिद्ध लोक और जहां तहा देखने में भी आता है कि स्वामी का जहां तहा स्नेह होने पर उसके कुत्ते का भी सम्मान होता है नाम विश्वास स्वार्थ को समाज परमार्थ साज परमारोसो दगाबाद दूसरो न जग जाल है कह न आयो करो न करो गो करतूत भली लिखे न बिरंत भलाई फूल भाल है रावरी सपथ राम नाम ही की गति मेरे यहाँ झूठो झूठो सो तिलकतीहु काल है तुलसी को भलो पै तुम्हारे ही के कृपाल की जैन विलम्ब बले पान भरी खाल है मेरे पास न तो कोई स्वार्थ साधन का ही सामान है और न परमार्थ की ही सामग्री है विश्व ब्रह्मांड में, में मेरे सामान कोई दूसरा दगाबाज भी नहीं है सुकर्म तो न मैं करके आया हूँ न करता हूँ और न करूँगा ही ब्रह्मा ने भूल कर भी मेरे भाग्य में भलाई नहीं दिखी आपकी शपथ है हे राम जी मुझको केवल आपके नाम ही की गति है जो यहाँ आपके सामने झूठा है वह तो तीनों लोक और तीनों काल में झूठा ही है हे कृपालु तुलसी की भलाई तो तुम्हारे ही किए होगी बलिहारी जाऊँ अब बिलंब न कीजिए क्योंकि मेरी दशा ठीक पानी से भरी हुई खाल के समान है अर्थात जैसे पानी भरी खाल बहुत जल्दी सड़ जाती है वैसे ही मेरे भी नट्ट होने में देरी नहीं है राग को न साजुना बिराग जब जोग जागी काजा नहीं छाड़ दे तु कुटो मनोराज करत अकाज भयो आज लगी चाहे चार चीर पैल है न टूकू को भयो करतार बड़े क्रूर को को पायो नाम प्रेम पार सहों लाल बराट को, तुलसी बनी है राम न तो धोबी कैसो कु करु न घर को न खाटको मेरे पास न तो राग अर्थात सांसारिक सुख भोग की सामग्री है और न मेरे जी में वैराग्य योग या यज्ञ ही है और यह शरीर कुचाल चलना नहीं छोड़ता मनोराजनाएं करते करते आज तक हानि ही होती रही यह तो अच्छे-अच्छे वस्त्र है, परंतु इसे मिलता टाट का टुकड़ा नहीं। हे जगत करता प्रभो आप इस अत्यंत कुटिल पर भी हुए, मुझ कौड़ी अर्थात तुच्छ भोगों के लालची ने भगवन नाम का प्रेम रूप पारस पाया है श्री राम जी यह सब आप ही के बनाए बनी है नहीं तो धोबी के कुत्ते के समान में न घर का था और न घाट का ही अर्थात न मैं इस लोक को सुधार सकता था न पर लोग को